शांति शांति शांति कृष्ण जिसमें हम लोग उपनिषद आरंभ विषय का विचार चल रहा था टीका में उपनिषद शब्द निर्वचने न सिद्धम अर्थमाह उपनिषद ऊपर निपूर्वक सदलि धातु से कु प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बनता है और सदलि धातु का तीन अर्थ हो गया विषरण गति अवसादन शु तीन अर्थ हो गया ये तीनों अर्थ का निर्वचन करके ये ग्रंथ में उपनिषद शब्द व्यवहार हो पाएगा विषरण विनाश इस अर्थ में उपनिषद शब्द का अर्थ क्या लिया गया जब विसरण अर्थ कहेंगे नाश अर्थ कहेंगे उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या गति अर्थ का लेने पर उपनिषद शब्द से किसको कहा गया वो भी ब्रह्म विद्या और जब शिथिलीकरण कहा गया उस अर्थ में उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया अग्नि विद्या। क्योंकि अग्निविद्या के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति होगी तो जन्म मृत्यु जब शीघ्र शीघ्र हो जाना है थोड़ा शिथिल हो गया विस्वर्ग लोग प्राप्त होने से अधिक समय वहाँ रहेगा तो ये तीनों प्रकार की धातु का तीनों अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द इस ग्रंथ में प्रयोग हो सकता है आगे भाष्य में एवं उपनिषद शब्द निर्वचन न विशिष्टाधिकारी विद्यायम उक्त विशिष्टोधिकारी विद्यायम उक्तः एवं एवं अर्थात अनेण उपनिषद शब्द निर्वचन निर्वचन अर्थात तो प्रकृति प्रत्यय विभाग करके शब्द का अर्थ निरूपण करना निर्वाचन एवं विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः विद्या का अधिकारी विशिष्ट क्योंकि जो ये संसार दुख इससे निवृत्ति चाहता है वही इसमें अधिकारी होगा और कहा गया कि बाह्य औत्सुक्य अभाव जिसमें हो जाए संसार में उत्सुकता न रहे आगे विषयस्य विशिष्ट उक्तः ये अर्थात ग्रंथ का विषय ये भी विशिष्ट कह दिया गया विशिष्ट <nonetheless> विषय अर्थात जीव ब्रम्हण ब्रह्म का स्वरूप निर्णय करके जीव ब्रम्हणर ऐक्य विद्याया परम ब्रह्म प्रत्यगात्म ये हो गया विषय वाक्य में अन्वय हो जाएगा विद्या विषयच उक्त विशिष्ट परम ब्रह्म जो पर ब्रह्म जगत अधिष्ठान है वही प्रत्येगात्म भूत है अर्थात तो वही हमारा वास्तविक स्वरूप है प्रत्येगात्म भूत कह करके तुम पदार्थ को लिया गया परम ब्रह्म कह करके तत्पदार्थ ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम ये हो गया ग्रंथ का विषय आगे प्रयोजनम च चाह उपनिषद आत्यंत संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण अश् उपनिषद प्रयोजनम इस उपनिषद का प्रयोजन आत्यंत की संसार निवृत्ति संसार की निवृत्ति ज्ञान नहीं होने पर भी कभी हो जाती है किंतु वह की नहीं है सुसुप्ति में संसार रहता है नहीं रहता है तो सुसुप्ति में भी तो संसार की निवृत्ति हो जाती है किंतु वो की नहीं है आत्यंत की संसार निवृत्ति वही हो गया ब्रह्म प्राप्ति तो ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो संसार की निवृत्ति हो गई ये दोनों समानार्थक है आत्यंत क्या टीका में कहते हैं आत्यंत निदान निदान निवृत्ति निवृत्तिर्वक्षिता निदरित्य। जब तक कारण रहेगा तब कार्य का आत्यंतिक निवृत्ति आत्यंतिकी निवृत्ति नहीं होगा कारण अगर है तो फिर कभी संभावना है फिर कार्य बन जा सकता है इसलिए कारण निवृत्ति के द्वारा कार्य की निवृत्ति इसको आत्यंतिक निवृत्ति कहा जाता है <laughs> जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तो पुनः सर्प दिख सकता है किंतु जब रज्जु का अज्ञान ही दूर हो गया रज्जु का अज्ञान किससे दूर होगा सर्प ज्ञान से <laughs> रज्जु का ज्ञान से तो रज्जु का ज्ञान होने से रज्जु का अज्ञान दूर होगा तो रज्जु अज्ञान का जो कार्य वो निवृत्त हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा अत्यंतिक निवृत्ति सकारण निवृत्ति कारण के साथ निवृत्ति हो जाना और अगर कारण है रज्जु का अज्ञान अगर रज्जु का अज्ञान दूर नहीं हुआ है तब तो संभावना है पुनः सर्प दिख सकता है आत्यंति आत्यंति निदान निवृत्तियाँ निवृत्ति निदान मूल कारण चार नंबर टिप्पणी देखें। निदानम तो आदि कारण्ति अमर है निदान आदि कारण मूल कारण जिसको कहते हैं मुख्यत्व अत्र आदित्म मूल कारण आदि कारण अर्थात मूल कारण मूल कारण कहने से ये मूल कहीं गौण मूल ले लिया जाएगा इस प्रकार के नहीं है इसलिए कहते हैं मुख्यत्व अत्र आदित्म आदि शब्द का मुख्यार्थ लेना है अर्थात तो मूल अर्थात मूल ही है <coughs> आगे टीका में च अन्वय व्यतिरैक शास्त्र न्यायभ्य संसार से आत्मिक्वा विद्या ये संसार का निदान क्या है कहते हैं अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायभ्य अन्वय व्यतिरिक शास्त्र और न्याय ये तीनों से निदानम संसारस्य से संसार का निदान निदान मूल कारण अन्वय व्यतिरक का पांच नंबर टिप्पणी दिखाता अच्छा पहले टीका का पंक्ति देखिए संसारस्य निदानम अन्वय व्यतिरेक से शास्त्र से और न्याय से ये तीनों से क्या निर्णय होता है आत्मिकत्वा विद्या आत्मयिकत्व एकत्व उसका अविद्या अविद्या अज्ञान एकत्व अज्ञान साधारण शब्द से हम अज्ञान कह देते हैं ब्रह्म का अज्ञान तो अज्ञान ही संसार का मूल कारण ये अन्य व्यतिरैक से निश्चय होता है इसको पाँच नंबर टिप्पणी देखें सत्वे संसार सत्व तदभावे तदभाव अविद्या अविद्यास संसार सदभाव तदनसे अविद्या संसारा तद तद भाव अन्वय व्यतिकाभ्या विद्वदुभव विवक्ष्यति मंत्य विद्वान का अनुभव भी इसी प्रकार है अनीशया शोचती मुह्यम मुंडक का ये है इत्यादि शास्त्र ये हो गया क्योंकि टीका में दिया अन्वय व्यतिरैक आगे शास्त्र शास्त्र के लिए शास्त्रक अशया शोच मुह्यम ये समान वृक्षे पुषो निमग्न अनीशया शोच मुह्यम जुष्टम यदा अन्यम अस्य इति पश्य अन्नमश अश महिमतीकशया अशया अज्ञान विशिष्ट हो गके मुह्यम शोचती मुह्यम अर्थात मुहदिगण्य तो है मुह्यम कर्तरीशानश्वा अर्थात तो मोहों को प्राप्त करके सोचती फिर शोक करता है दुख करता है क्यों दुख करता है कहते हैं अनिशया अनिशया अर्थात तो असमर्थत्व तो है ना, असमर्थ अर्थात अर्था तो अज्ञ हो करके <coughs> अज्ञ होगा तो फिर शोक होगा ये हो गया शास्त्रम। आगे न्याय न्याय हो गया युक्ति युक्ति दिखाते हैं जगन मिथ्या दृश्यवाद शुक्ति रूपये ये तो वेदांतियों का सबसे सरल है ये अनुमान जगन मिथ्या हेतु दे दिए कि दृश्यत्वात्थ सु में हेतु रहेगा हेतु क्या है दृश्य तो सुक्ति रूप में दृश्यत्व रहा और साध्य मिथ्यात्व व्यक्ति कैसे कहेंगे दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम तो इसलिए जगत में दृश्यत्व रहेगा रहने से मिथ्यात्व सिद्ध हो गया अरे मिथ्यात्म मिथ्यात्वात् अज्ञानकृतम जो मिथ्या है वो अज्ञान का ही कार्य होगा तदवद इत्यादि तद्वत तद्वत तो, सुक्ति रूपे जैसा सुक्ति में दिखने वाला रजत ये अज्ञान का कार्य है सुक्ति में दिखने वाला जो रजत है वो अज्ञान का कार्य है किसका अज्ञान का कार्य है रजत, है? रजत है? सुक्ति अज्ञान सुक्ति अज्ञान सुक्ति अज्ञान अर्थात सुक्ति का अज्ञान अज्ञान वेदांत में कहते हैं ये जड़ में अज्ञान मानने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि जड़ तो प्रकाश रूप नहीं है जो प्रकाश रूप नहीं है उसका आवरण करने का क्या जरूरत है तो इसलिए अज्ञान कहीं भी स्वीकार किया जाएगा तो चैतन्य के ऊपर ही अज्ञान अभी यहाँ वो कहते हैं कि सुक्ति का अज्ञान जिसका कार्य हो गया रजत तो सुक्ति का अज्ञान अर्थात सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान जब भी अज्ञान कहा जाएगा ये चैतन्य का ही अज्ञान अगर वो अव अवच्छिन्न चैतन्य का है अथवा निरवच्छिन्न चैतन्य का है निरवच्छिन्न चैतन्य अज्ञान को कहेगा ब्रह्म का अज्ञान और अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान कहेंगे घटा ज्ञान पटा ज्ञान सुक्ति अज्ञान ये सब कहा जाएगा अच्छा टीका में अन्वय शास्त्र न्याय ये सबसे निश्चय होता है कि संसार का मूल कारण हो गया अविद्या साच सामणा विनिवर्तते अथो विद्या प्रयोजन न साध्य साधन लक्षण संबंध इत साच कर्मणा न विनिवर्तते ऐसा कहने से अविद्या वो कर्म से उसकी निवृत्ति नहीं होगी अतः इसलिए विद्या प्रयोजन विद्या प्रयोजन के साथ साध्य साधन लक्षण संबंध वाली हो गई प्रयोजन हो गया आत्मिकत्व अविद्या का निवृत्ति अविद्यावृत्ति ये हो गया प्रयोजन और किससे होगी अविद्या की निवृत्ति विद्या से तो विद्या और अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति प्रयोजन और विद्या हो गया विषय ग्रंथ का विषय हो गया विद्या और प्रयोजन हो गया अविद्यावृत्ति अभी विषय और प्रयोजन का बीच में संबंध कह रहे हैं अभी विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी ना अविद्या अविद्यावृत्ति होने से विद्या होगी विद्या से अविद्या अविद्यावृत्ति होगी तो कार्य कौन होगा अविद्या अविद्यावृत्ति और कारण विद्या तो इसलिए कहते हैं साध्य साधन लक्षण साध्य कौन हो गया अविद्यावृत्ति और साधन विद्या तो विद्या हो गया ग्रंथ का विषय और ग्रंथ का प्रयोजन हो गया और निवृत्ति विषय और प्रयोजन का बीच में विकास संबंध हो गया साध्य साधन लक्षण संबंध लक्षण अर्थात तो रूप स्वरूप साध्य साधन लक्षणम समास कैसे लेंगे पहले एक एक पद करके समास करेंगे पहले साध्या चाधन इति साध्य साधने आगे लक्षणे लक्षण ये कस संबंध साध्य साधना सबंध साध्यसाधन लक्षण हाँ, तभी ग्रंथ के लिए विषय हो गया प्रयोजन हो गया और संबंध भी हो गया भाष्य में संबंध एवं भूत प्रयोजन न उत ये ग्रंथ में जो संबंध है विद्या और अविद्या अविद्यावृत्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति इसका बीच में संबंध क्या है कहते हैं प्रयोजन के द्वारा संबंध भी कह दिया गया क्योंकि तो प्रयोजन हो गया अविद्या अविद्यावृत्ति प्रयोजन कह दिया गया तो ग्रंथ के साथ संबंध भी कह दिया गया अतः अतो यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्या करतल न्यस्तामलवत प्रकाशकत्वेन प्रकाशकशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एकता बल्यो इति अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्या विद्याया अन्य पदार्थ हो गया यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया सधिकरण है तो कैसे इसमें देखेंगे समास यथोक्त अलग रखेंगे अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध ये सब कह दिया गया यथाउक्त तो अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध में पहले द्वंद्व कर लेंगे करके फिर यथोक्त के साथ यथोक्त यथोक्ता अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा यशा विद्याया सा विद्या यथोक्ता अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा तस् विद्याया ये विद्या क्या करती है कहते हैं करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वन विद्या में क्या विभक्ति ष्ठी प्रकाशकत्व अगर षष्ठी हटा देंगे तो विद्या प्रकाशिका प्रकाशिका में ई की सूत्र से आ जाएगा पूर्वस्यात सदाप्य सुप तो विद्या हो गई प्रकाशिका किंतु कैसे प्रकाश करेगी कहते हैं करतल न्यस्त आमलकवत अर्थात इतना स्पष्ट तभी तो विद्या हो गई प्रकाशिका विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा ऐता बल्य है बवंती तो ये सब जो बल्ली ये बल्ली विद्या का प्रकाश भी करेंगे तो करने से कहते हैं विशिष्ट अधिकारी सब विषय प्रयोजन संबंधा यहाँ भी बहुत तो ऐता बल्य ये सब बल्ली विशिष्ट अधिकारी प्रयोजन संबंध वाले हो जाएंगे अच्छा यह भाष्य में दिया ना विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबद्धा बहुब्रिय लेना पड़ेगा तो ये टीका में दें दो नंबर टिप्पणी दें गोपाल टीकातः तो संबद्धा इति पाठ गम्यते गम्य थे गोपाल टीकातः तो के आगे विराम नहीं चाहिए तो संबद्ध संबद्ध होने से थोड़ा और अच्छा होता है तो प्रयोजन के साथ प्रयोजने ही संबद्ध इस प्रकार की होने से ठीक था नहीं तो बहुबरी पड़ेगा ऐता बल्य भवंती थी अभी कठोपनिषद बल्य का अनुबंध चतुष्टय कह दिया गया इनका अधिकारी भी है विषय भी है प्रयोजन भी है और संबंध भी है तो जिस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय सिद्ध होगा वो ग्रंथ अध्ययन में फिर प्रवृत्ति होगी तब तो प्रवृत्ति होगी अभी कहते हैं अभी प्रवृत्ति हम हो जाएंगे इसमें क्योंकि इस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय है इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अतस्ता यथा प्रतिभाम व्याचक इसलिए ताहा द्वितियावचन यथा प्रतिभाम जैसा हमारा बुद्धि में आएगा हम व्याचक स्महें हम उसका व्याख्यान करेंगे अतस्ताह ताहा कह करके किसको लेंगे बल्य वो सब हम व्याख्यान करेंगे अभी आरंभ में एक आख्यायिका देते हैं <coughs> आख्यायिका अन्यत्र कहेंगे सुख बोधनार्था सुख से जैसे बोधन हो जाएगा इसलिए आख्यायिका कहते हैं उषण ह वे बाज श्रवस सर्वेद संग ददो तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस उषण ह उषण कामयम भाष्य में कहेंगे अर्थात कामना करता हुआ ह वै दो निपात दे दिए ये अतीत का स्मरण करवाने के लिए ऐसे ही हुआ था बाजश्रवश उसका व्यक्ति का नाम है नचिकेता का पिता बाजश्रवश भाष्य में इसका अर्थ देंगे बाजश्रवाह का पुत्र है बाजश्रवश सर्ववेदसम ददो वेदस धनम सर्ववेदस अर्थात सारे धन ददो ऐसा एक याग वो किए जिसमें उनका सारे संपत्ति दान कर देना है तस्य है तस्य बाजश्रवस्य नचिकेता नाम पुत्र आस उसका एक पुत्र था उसका नाम नचिकेता भाष्य में तत्र आख्यायिका विद्यास्तुतिर्था विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका विद्या की स्तुति यह आख्यायिका यह आख्यायिका में ऐसा चीज दिखा जाएगा जिसके द्वारा ये विद्या की स्तुति होगी ये आख्यायिका में ये कथा में क्या दिखाया जाएगा तीन नंबर टिप्पणी देखिए यमेन दिव्य भोगा प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता विद्या इति तजहाँ महिमा यम इति महिमा एक पद है ना अलग अलग कर दिया अलग-अलग है अच्छा जो जुड़, जुड़ना चाहिए महिमा यम विद्या अर्थात महिमा यस्य विद्यास्तुतिर विद्यास्तुतिर आख्यायिका तो एवं लभ्य तो यमराज जी ने आगे नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिखाएंगे क्योंकि नचिकेता ब्रह्म विद्या का प्रार्थना करेगा तो ब्रह्म विद्या प्रार्थना करने से पहले उसको परीक्षा करेंगे योग्य है नहीं है अगर अन्य कुछ देने से संतोष हो जाएगा तो ठीक है जाने दो तो नचिकेता को ये परीक्षा करेंगे आगे सतायुष पुत्र पौत्राण वृणीश बहुत देंगे आगे प्रलोभ्यमोपी प्रलोभन दिखाने पर भी कर्मणि कर्मिशानस नचिकेता अच्छा अच्छा अच्छा दिव्य प्रलोभ्यम नचिकेता दिव्य ठीक है कर्मणि कर्मिशान <Chyốt> कर्म उक्त हो जाने से प्रथमा हुआ प्रलोभ्य मनोपी नचिकेता विद्यार्थ में वो तान अजहात विद्या प्राप्ति करने के लिए ये सब पदार्थ को ये छोड़ दिया तब ए वाहस तब नृत्य गीत इस प्रकार के वो कहते हैं ये सब जो पदार्थ आप हमको दे रहे हैं वो तो सब आपके पास ही रहने दीजिए अर्थात सांसारिक को कोई भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करना ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी का लक्षण होना चाहिए सांसारिक पदार्थ में अगर संतोष होता है तब तो फिर वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होगा ये कहा यह आख्यायिका के द्वारा दिखाया जाएगा तो दिखाने से कहते हैं ये विद्या की स्तुति होगी अर्थात ये विद्या इतने महान है कि कोई भी सांसारिक को पदार्थ इसके तुलना में नहीं है आगे भाष्य में उसन उषण का अर्थ कहते हैं कामयम मान ये कामयमान उषण शब्द का कैसे हो गया टीका में कहते हैं वस इति अश्य शत्रंतम रूपम उषण इति धातु हो गया वस आगे सत्र प्रत्यय हो गया तो होने से बस को कैसे हो जाएगा बची सोपी में नहीं है वो गही ग्रहि ज्या बही व्यधि बष्टि बिचती वृक्षती पृचती बृजती ना घिती उसमें बष्टि है न बष्टि बसकांतो उसे संप्रसारण हो गया बसकांतो इति शत्र रूपम उषण उषन अर्थात इसलिए कहते हैं काम यमान शत्र में हुआ यहाँ कर्तार्थ में इसलिए काम यान कह दिए कर्तार्थ में हो वा, मंत्र में है हई ह वईति वृत्तार्थ स्मरणार्थ वृत्त अतीत में ऐसा घटना हुआ था उसका स्मरण करने के लिए ये दोनों अव्यय दिया गए निपात कहते हैं वही स्मरणार्थ निपातो ये दोनों निपात स्मरण के लिए अभी तथा पिता का नाम हो गया बाजस्रवस उसका विग्रह दिखाते हैं वाजम अन्नम बाजम अन्नम तदानादि निमित्त स्रवो यश्रवाजम शब्द का अर्थ है अन्नम अन्नदान कर करने से श्रवो श्रवो अर्थात टीका में कहते हैं श्रवो कीर्ति ही। अन्न दान करके जिसका कीर्ति होती है उसको कहा जाएगा बाजस्रवा प्रातिपति हो जाएगा बाजस्रवस प्रथमांत हो गया बाजस्रवा तो या तो उस अन्नदान करके उसका नाम पड़ गया था बाजश्रवा जैसे महाराज जी कभी कभी एक उदाहरण देते हैं ना मौनी बाबा तो क्यों कहते हैं कुछ दिन मौन रहा तो अभी मौन रहने से उसका नाम पड़ा मौनी बाबा अथवा कहते हैं रूढ़ी तो सुबह से शाम तक तो बात करेगा किंतु उसका नाम है मौनी बाबा जैसे कहा जाएगा अरे हमको पता नहीं ये सब कंट्रोवर्शियल न हो जाए रूढ़िता तो। <laughs> <laughs> रूढ़िता तो, तो जैसा कहते ना पद्म चक्षु का तो ठीक से दिखता नहीं किंतु उसका नाम कह दिया गया पद्म इसको कहते हैं रूढ़ित अन्न कभी तो वो दान नहीं किया किंतु उसका नाम हो गया बाजश्रवाह हो सकता है तस्या अपत्यम बाजश्रवश अभी बाजश्रवस प्रतिपदिक हो गया तस् अपत्यम बाजस्रवश क्या प्रत्यय हुआ यहाँ ताकि बाजश्रवाह का पुत्र बाजश्रवस हो जाएगा अण बाजश्रवस आगे ऑन हो गया वो व्यक्ति किल विश्वजीता विश्वजीत प्राप्ति का तृतीय विश्वजीता सर्व मेधे नगे विश्वजीता नहीं विश्वजीता विश्वजीत याग सर्व मेधे न इजे इजे अर्थात तो याग क्या क्यों क्या कहते हैं तत्फलम काम उस कर्म का फल चाहते हुए ये कैसे पता चला और कर्म का फल चाहता है क्योंकि मंत्र का आरंभ हुआ था उसन हिज स्रवसव आ गया उसन अर्था कामय सर्वमेधेन ईजे टीका में कहते हैं सर्वमेधेन मेधे सर्वस्व दक्षिणेन ईजे अपना जितना था सब दक्षिणा से वो वितरण कर दिया सर्वस्व दक्षिणेन ईजे सर्वस्व दक्षिणा दे दिया ईजे का अर्थ यजनम कृतवान ईजे में संप्रसारण के सूत्र से हो जाएगा बचे स्वपे अजा दिन की आगे भाष्य में स तस्म क्रतौ सर्वेदसम सर्वस्व धनम ददो दत्तव स सकाजस्रवस जो नचिकेता का पिता तस् क्रतौ जो ये सर्वमेध नामक क्रतु में सर्वेदसम सर्वेदसम सर्वस्व धनम सर्वस्व अर्थात जितना उसका धन था सब ददो ददो कार्थ दत्तवान आतऊलह त नचिकेता नाम पुत्र किल तस्य आसात उसका पुत्र था उसका नाम था नचिकेता चार नंबर टिप्पणी सर्वस्वम कहाँ है कितना बड़ा है सांतो नपुंसक लिंगो वेद शब्द अच्छा ठीक है यहाँ क्या दे दिया चार नव टिप्पणी सर्वस्वम सर्वस्वम अच्छा ये सर्व वेदस के ऊपर आना चाहिए था क्योंकि वेदस शब्द नपुंसक का लिंग दिया अच्छा अच्छा अच्छा ना ठीक है ठीक है आगे प्रतीक सर्वस्वम धन दिए है ना तो इसलिए ठीक है आरम्भ किए हैं यहाँ से व्याख्यान नपुंसक का लिंग शांत सकारांत है वेदस शब्द निरुक्त निर्घंटो तो ये निर्घंटु नामक निरुक्त में कहा गया मघंग रेक्ण रिक्तं वेद ये सब पर्यायवाची शब्द है मघंग मघंगण रिक्तं वेद इति एव आदिशु धन नाम सु पठित ये सब मघ रेक्ण रिख वेद ये सब धन का नाम है उसका अंदर में वेद शब्द भी पढ़ दिया गया वेद ये सकारांत क्योंकि नपुंसकलिंग ये कोई पुंगलिंग नहीं कि वेद हो जाएगा धन नाम में पढ़ा गया सर्व च तद्भेद ये कर्मधार तत्पुर सती अभी सर्व चेदस्थेदस हो गया अनस अनस नपुंस का छंदन नपुंसका छंदसी समासांत टच इति आसेन ने ब्याचेष्टे अनसंतान अनसंतात ये तो असंत है सर्वभेदस अनसंत तो नहीं है ये सूत्र तो देखना पड़ेगा भाई अभी तो नहीं है अनसंतात नपुंसकात छंदसी असंत नहीं है नपुंसक है तो छंद में उसको समासांत टच होगा अच्छा हाँ ठीक है अनसंतात नपुंसकात् छंदी टच सियात अभी जो सर्ववेदस हुआ तो ये कर्मधारे हुआ ये भी असंत है ना अनसंत है असंत होने से इसको समासांत टच होगा समास ये टच नहीं होगा समासात टच नहीं होगा तो सर्ववेदसम अच्छा तो समासतर टच इति आशय न ब्याचे सर्वस्वम धनम टच यह कुछ दिया है यस्य तत्पुरुष समास उत्तर प्रदेश अंत अन तथा असन इति विद्या अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है अन्य अथवा असन ठीक तो, है तब यहाँ टच हो जाएगा जो तत्पुरुष समास में नपुंसक हो अंतिम में अन हो अथवा असन हो यहाँ सर्ववेदस रहा सर्ववेदस रहने से इसमें अन अथवा असन यह है क्या अंतिम अस है अन है ना असन है अस है ना तो इसलिए असन है क्या नहीं है अन नहीं, नहीं है अन अथवा असन नहीं रहेगा तो उसको समासांतर टच हो जाएगा यहाँ तो सूत्र दिया ना अनसतात अर्थात अन और असंत असन तदंत अर्थात न असंतात इति अनसंतात ऐसा नहीं अन अंतिम रहे अथवा असन अंतिम में रहे उसको समास नपुंस का छंदसी अन और असंत अन, अन और असन यहाँ तो दोनों ही नहीं है समास टच अन रहे बाजस रवस अस है किंतु तो सूत्र कहता है अन और असन ना ना, ना, ना। ये दोनों को नहीं होगा यहाँ ध्यान समझे अन और असंतर टच न भवती टच भवती टच भवती ना न ठीक है आप देख लीजिए कले टच भवत ही यहाँ तो दोनों नहीं होए ना हो न असह असहन से कैसे करेंगे समास टच और अस उसमें असम लिख दिया नहीं नहीं और और, असा असा ने ने ने ने अन और अस अस अच्छा वो टाइप करने में गलत गलत कर लिख ना है सूत्र ठीक है लिखने वाला मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने का समय में गलत लिख दिया अनंत हो अथवा असंत हो नपुंस का तो उसका छंद में टच प्रत्यय हो जाएगा ऐसे तो अनंत होने से अच्छा अच्छा वो तो अव्यभाव में करेगा अनश्य नपुंस का अन्य वो अव्यभाव है तो टच करेगा किंतु अभी यह तत्पुरुष समास है तत्पुरुष समास अनंत हो अथवा असंत हो तो टच हो जाएगा अभी सर्ववेदस तत्पुरुष हुआ कर्मधारा असंत है तो होने से टच प्रत्यय हो गया ठीक है आप लोग ऐसा करेंगे जो टिप्पणी आपको देखना है और पूर्व दिन हमको बता दीजिए ताकि हम देख सकें। <laughs> नहीं तो टिप्पणी सब तत्काल घटना ये सूत्र स्मरण रहना चाहिए ना और सर्वस्व धनम फिर सर्वस्व में बिंदी नहीं होना चाहिए अच्छा सर्वस्व धनम के ऊपर किन्तु यहाँ टिप्पणी में तो सर्वस्व धनम अच्छा सर्वस्व धनम दिए हैं हाँ सर्वस्व धनम के ऊपर टिप्पणी यहाँ भी सर्वस्वम के ऊपर दे दिया किन्तु भाष्य में हम लोग का अलग लिख दिया तो उसमें मिला हुआ है अच्छा ठीक है सर्वस्व धनम एक पद हो गया और उसके ऊपर टिप्पणी लिखे हैं तो उसके ऊपर ही टिप्पणी लिखे हैं ठीक है सर्वस्व धनम इसको हम मिला लेंगे अच्छा सर्वस्व धनम ददो दधो अर्थात दत्तवान ठीक है उसका नचिकेता नामक एक पुत्र थे <coughs> आगे तंग आगे मंत्र हैं तंग कुमारं संत दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश स्व अम्यत तंग हुमाररम उस कुमार को कुमार अर्थात नचिकेता तो बाल अवस्था था तो कुमार क्यों कहा एक नंबर टिप्पणी कहते हैं कुमार अर्थात विशुद्धमना अर्थात तो उसका अभी ये राग द्वेष द्वेश इत्यादि इतना प्रकट नहीं होंगे विशुद्ध मना बालोपी यम बेती तंग न वृद्धोपि वृद्धों लोभाक्रांत चेता अनर्थ हेत हेतवस्याज्या लोभादय पापम उपदेषुम कुमार ग्रहण यहाँ मंत्र में कुमार क्यों कहा गया कहते हैं बालक भी जो पदार्थ को जान पाता है कि अनिष्ट कारक है किंतु तो लोभ से आक्रांत होने पर वृद्ध भी उसको नहीं जान पाते हैं तो इसलिए यहाँ कुमार कह दिया गया देखिए बालक भी ये बात जान लेता है अभी आपको ये पता नहीं चलता ये बताने के लिए अर्थात तो लोभ पाप है और भगवान तो गीता में इसको किसका द्वार कहें नर का द्वार इसलिए लोभ से बचना चाहिए अपरिग्रह कहते हैं मंत्र में तंग कुमारम संतम संतम अर्थात तो कुमार अवस्था होता हुआ को द्वितीय के वचन दक्षिणाशु नियमासु ये सती सप्तमी है अर्थात तो दक्षिणा के लिए जब लिए जा रहे थे उस समय में श्रद्धा आ श्रद्धा प्रथमांत है और मंत्र में द्वितियांत कौन है कुमारम तम कुमारम संत द्वितीय अंत तो हो गया और प्रथम तो हो गया श्रद्धा तो इसलिए आविवेश हो गया क्रियापद ये क्रियापद का कर्ता कौन हो जाएगा श्रद्धा और कर्म कुमार अर्थात श्रद्धा कुमार में प्रवेश कर गई प्रवेश कर जाने से अभी जैसे पिशाच किसी में प्रवेश होगा तब तो अभी वो व्यक्ति का और चलेगा नहीं चलेगा वो पिशाचों का चलेगा इसी प्रकार की अभी श्रद्धा ये श्रद्धा अर्थात सकारात्मक बात है अभी श्रद्धा अगर प्रवेश कर गई कुमार में नचिकेता में तो फिर उसका कार्य दिखाएगी श्रद्धा कहते हैं अभी सकुमार अमन्यत उन कुमार, कुमार नचिकेता ने विचार करना आरंभ किया ठीक मैं तम ह नचिकेत कुमार प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रज प्रजन शक्ति बालमेव श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि पितुर्ित तो काम प्रयुक्ता विवेश प्रविष्ट तंग हा मंत्र में दिया तंग ह तम का अर्थ नचिकेत क्योंकि पूर्व में कह दिया गया था तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र तो यह कहते हैं तम अर्थात नचिकेतसम अभी नचिकेतसम के लिए दूसरा विशेषण देते हैं कुमारम कुमार का अर्थ हो गया प्रथम वयस सं। संतम होता हुआ प्रथम वयस का अर्थ कहते हैं अप्राप्त प्रज, प्रजनना प्रजन शक्ति अर्थात प्रजनन पुत्र उत्पत्ति करने का शक्ति प्राप्त नहीं हुआ है बालम एवं स्पष्ट कर देते हैं अर्थ श्रद्धा श्रद्धा का अर्थ आस्तिक्य बुद्धि आस्तिक्य अर्थात परलोक शास्त्र गुरु गुरुवचन ये सबसे सत्यबुद्धि से, से ग्रहण करना आस्तिक्य बुद्धि अभी आस्तिबुद्धि प्रवेश की कुमार में क्यों कहते हैं पितुत काम प्रयुक्ता तो पिता का हित काम प्रयुक्ता उसके द्वारा प्रयुक्ता होकर के श्रद्धा प्रवेश कर गई आविवेश प्रविष्टवती काले किसी समय में ये प्रवेश की श्रद्धा इतिहाभ्य सदस्य सदस्येभ्य दक्षिणासु नियमानासु विभागे न दक्षिणार्थाशु गोसु स आविष्ट श्रद्धो नचिकेता अमन्यत आलोचित वन श्रद्धा किस काल में प्रवेश की कहते हैं ऋतुभ्य चतुर्थी ऋतुगों के लिए और सदस्य सदस्येभ्यश्च जो सदस्य होते हैं जब भी कोई विशेष कर्म किया जाता है तो विशिष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ ब्राह्मण अथवा विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण किया जाता है और ऋतुक्त तो कर्म करते हैं उनको तो दक्षिणा दिया जाएगा ये जो विशिष्ट व्यक्तियों का निमंत्रण किया गया होगा उनको भी दक्षिणा देना है सदस्य सदस्यभ्यश्च जो न, सदस्य लोग हैं उनके लिए दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणा के लिए लिए जा रहे थे कैसे कहते हैं विभाग न उपनियमानासु इस ऋतु को इतना देना है इस विशिष्ट व्यक्ति को इतना देना है अलग अलग करके जब लिए जाते थे दक्षिणार्थाशु दक्षिणा के लिए गोसु गायें लिया जाते थे स आभिष्ट श्रद्धा अभिष्ट श्रद्धा में स स कैसे समझ कहेंगे श्रद्धा यस्मिन जिसमें प्रवेश किया स नचिकेता अभिष्ट श्रद्धा नचिकेता अमन्यत अमन त आलोचितवान उसने आलोचना किया अर्थात तो उसका बुद्धि में ये विचार आरंभ हुआ क्योंकि श्रद्धा प्रवेश हो गई तो उसका विचार आरंभ हुआ आगे मंत्र में कथम इति थे नचिकेता अभी कैसा विचार किया दिखाते हैं अच्छा ठीक है <coughs> सदस्य सदस्यभ्य सदस्यों के लिए भी गौ लिए जाते थे सदस्य अर्थात यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मणस्ते भ्य सदस्य अर्थात यज्ञ सभा जो यज्ञ के लिए जो बैठक अर्थात जो गोष्ठी हुआ था उसमें ये अन्य मिलिता अन्य सब जो ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए थे उनके लिए भी यह दक्षिणा दिया जा रहा था इति उच्यते कैसे उसके विचार आरंभ हुआ न चिकेता उसको मंत्र आगे दिखाते हैं पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तान स गति तदत्त पीतोद का स पीतम उदकम या भी जिन गायों के द्वारा जितना जल पीना था पी लिया गया जगध तृणा वो भी सब अभरी जगदम तृणम या भी जितना अर्थात तृणम भक्षण करना था वो कर ही लिए और दुग्ध दोहा अर्थात ये दुग्धम दोहम ये याभ्य तो जिनसे जितना दोहन करना था सब दोहन कर लिया गया निरिंद्रिया यहाँ निर्गतानी इंद्रियाणी अर्थात उनका अभी प्रजनन शक्ति भी नहीं है आगे और बछड़े नहीं देंगे इन प्रसको ता ददत इस प्रकार की गायों को जो देता है ददत देता हुआ को अनंदा नामते लोका तान स ग्छती जो लोक उनका नाम है अनंदा तो आनंदा अर्थात अविद्यमान नंदो यश जिन लोक में नंद नहीं है नंद अर्थात ये आंग उपसर्ग पूर्व का आनंद कह देते हैं धातु क्या हो जाएगा तो नदी समृद्ध हो तो जिस लोक में आनंद नहीं है आनंद नहीं है तो दुख पूर्ण लोक उनका नाम हो गया आनंदा ऐसे लोगों को तान स ग्छति उस लोक को वह व्यक्ति जाता है जो इस प्रकार की गौ को गोवें को दान करता है भाष्य में पूर्व पृष्ठा में पीतोदका इत्यादि न ये सब गौओं का विशेषण है दक्षिणार्था गावो विशेषंत दक्षिणा इमे, इमे अथवा इमाह ये भी हो जाएगा गाव दक्षिणा के लिए जो गायें लिए जाते थे उनका विशेषण सब कहते हैं उनका विशेषण दिया जाता है पीतम उदकम् या भी स्था पीतोदका बहुब्री सम हो गया जो जल पान करना था वो सब कर लिए इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं पीतम उदकम प्राग न उतर कालम पान अभी ये लोग सब वो गायों को लेके घर तक जाएंगे वो आगे उनको कभी जल पिलाना पड़ेगा नहीं ऐसे हो गायों का स्थिति है अर्थात ये सब व्यर्थ करने का तात्पर्य है आगे जगधम जगधम भक्षितम तृणम या तो जगध त्रिणा कह दिया गया जगधम का अर्थ भक्षितम जगधम में क्या सूत्र लग गया लेती अद को जगध आदेश हो जाएगा जब ले पर में रहेगा <coughs> अथवा तादो की थी या भीषता जगध त्रीणा दुग्ध दोह क्षीराक्ष दुग्ध दोह क्षीराक्ष तो इसमें एक क्रियापरक वाक्य है और एक कर्मपरक वाक्य है कर्म अर्थात द्वितीयपरक वाक्य पदार्थ विषय परक पदार एक हो गया दुग्ध एक हो गया दोह है इसमें क्रियापरक शब्द किसको लेंगे और कर्म परक अर्थात विषय परक किसको लेंगे दोह को किसके साथ समानाधिकरण करवाए हैं इसलिए दोह हो गया कर्म दोह अक्षो अर्थात इति दोह कर्मणि घर जो क्षीर हो गया दुग्ध इसमें निष्ठा हो गया कर्मणि निष्ठा अर्थात दू लिया गया दो लिया गया अर्थात क्षीर यास जिनकु दोह आगे निरिंद्रिया निरिंद्रिया समर्था और प्रजनन समर्था नहीं है अर्थात जीर्णा जीर्णा वृद्धा हो गई निष्फला गाँव अभी उसमें और कोई फल नहीं है याम्भूता गा गाय ऋतुभ्यो दक्षिणाबुद्ध्यादत् प्रयचन आनंद आनंद अनानंद असुखा नाइट ये ते लोकास्तान स यजम गति यह गाव ता द्वितीया वचन एवं भूता गा गी प्रकार की गायों को ऋतुभ्यो ऋतुओं को लिए उनके लिए दक्षिणा बुद्ध्या ददत दक्षिणा के दृष्टि से दे रहा है ददत का अर्थ प्रयच्छन देता हुआ अनंदा अनदा का अर्थ कहते हैं अनानंदा तो यहाँ आनंद शब्द स्पष्ट कर दिया अविद्यम अविद्यम आनंदो येसु लोकेसु अर्थात असुखा नाम नाम बहुवचन है असुखा वो सब लोक का नाम हो जाएगा असुखा इसमें कोई सुख नहीं है इति ये ये लोका ते लोका तान, उस लोगों को स स यजम दक्षिणा में इस प्रकार के गायों को जो देगा वो तो दुखपूर्णलोकों को ही प्राप्त करेगा अर्थात तो असुखलोकों को प्राप्त करेगा अच्छा आगे भाष्य में मे तदव पितूर अनिष्टं फल मैं पुत्रेण सता आत्मप्रदानेन निवारणीय आत्मदान अभी क्रतुसंपत्ति पितरं पुपम्य पिता के पास जाकर तद एव क्रतु निमित्तं पितूर अनिष्टम पिता का अनिष्ट होने वाला है क्यों क्रतु का असंपत्ति निमित्त है जिसमें अभी पिता जो गायों को दक्षिणा दे रहे हैं इस दक्षिणा देने से क्रतु संपन्न नहीं होगा कर्म का फल नहीं मिलेगा तो पिता का अनिष्ट हो जाएगा फल प्राप्ति करने के लिए कर्म कर रहे थे अभी फल नहीं मिलेगा अनिष्ट हो जाएगा और अनिष्ट का निमित्त क्या हो गया क्रतु असंपत्ति अर्थात याग पूरा नहीं होगा तभी तो पुत्र नचिकेता विचार करता है मया पुत्र न स्वता निवारण्यम मेरे जैसा पुत्र होता हुआ पिता का ये का निवारण करना चाहिए अभी कैसा करेगा कहते हैं आत्म प्रदान है ना अभी ये बालक के पास तो अभी और कुछ नहीं है कहते हैं अठारह साल होने से वो दावी करेगा हमको भी मिलना चाहिए भाग नहीं हुआ तो अभी तो पाँच साल है तो कहते हैं बालक अवस्था इसलिए उसका तो और कुछ नहीं है कहते हैं आत्म प्रदान है ना आत्म आत्म शब्द का शरीर अर्थात शरीर दान करके भी क्रतु संपत्ति कृत्वा क्रतु का संपत्ति अर्थात तो उसका अनिष्ट जैसे न हो अर्थात तो पूरा पूरा क्रतु संपादन हो इति एवं मत्वा इस प्रकार की मन में विचार करके नचिकता पितरम उपगम्य पिता के पास जा करके कहा नचिकेता अभी पिता को कहता है क्या उद्देश्य कि पिता का कर्म सफल हो तो असफल हो करके पिता का अनिष्ट न हो नचिकेता कहता है स होवाचा पितरंग ततः कस्मे मांग दास्यसी द्वितीयं तृतीयं तंग होवाच मृत्यवेद्वा ददाति स होवाच स नचिकेता उवाच ह कह करके फिर अवधारणार्थ कहते हैं कहा किसको पितरम पिता को <coughs> तत तो, तत् तो का अर्थ तातव तो है पिता मांग कसम दास्यसी किस किस ऋतु के लिए आप मेरे को दान करोगे पिता को एक बार पूछा पिता कोई उत्तर नहीं दे कहते बालक स्वभाव है कुछ पूछ रहा है फिर द्वितीयम तृतीयम दोबारा पूछा तृतीय बार पूछा जब तृतीय बार पूछा तो पिता को पता चला ये बालक साधारण नहीं ये तो जिद्दी वाला है ज़िद्दी बालक क्या करेगा एक बार कह करके रुकेगा और दो बार तीन बार वो रहेगा तो उसका पुत्र का इस स्वभाव दे करके कहते हैं तम हो वाच तम हो वाच वाच का करता कौन हो जाएंगे पिता मृत्यु वे त्वांग त्वा ददामी तो आ करता तुआ, तुमको मैं मृत्यु के लिए दान कर दूंगा इस प्रकार के पिता ने कह दिए ठीक है अभी नचिकेता को मृत्यु के लिए दे दिया गया शो मित्र श